संवेदनाओं के पंख प्लॉग की एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के, के श्रव्य संसार में, में सुनते हैं क्रांतिकारी कवि श्री कृष्ण सरल की क्रांति कविता मैं अमर शहीदों का चारण मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ जो कर्ज राष्ट्र ने, ने खाया है, है मैं, मैं उसे, उसे चुकाया, चुकाया करता हूँ ये सच है याद, याद शहीदों, शहीदों की, की हम, हम लोगों ने दफनाई है, है।, है ये, ये सच है, है उनकी लाशों पर, पर, पर चलकर आजादी आई है, है ये सच ये है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से ये सच अपना मस्तक ऊंचा, उनकी बलिदान कहानी से वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता ये सच है दाग गुलामी के उनने लहू से धोए हैं। हम लोग बीज बोते उनने धरती में मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ ये सच उनके जीवन में भी रंगीन बहारे आई थी जीवन की स्वप्निल निधिया भी उनने जीवन में पाई थी पर माँ के आंसू लख उनने सब सरस फुहारे लौटा दी काटो के पथ का वर्णन किया रंगीन बहारे लौटा दी उन्होंने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े माँ के अड़चन हित फूल नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े भारत का खून नहीं पतला, वे खून बहाकर दिखा गए जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा उनसे, उनसे है माँ की कोख धन्य उनको कोक पाकर है धन्य धरा गिरता है उनका, उनका रक्त जहाँ वेर तीर्थ कहलाते हैं वे रक्त बीज अपने, अपने जैसों, जैसों की नई फसल दे जाते हैं इसलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करें, मस्तक देने वाले लोगों पर वह युग युग अभिमान करें। होता, होता है ऐसा, है, ऐसा नहीं जहा वह राष्ट्र नहीं टिक पाता, तिक पाता है, है, आजादी खंडित हो जाती सम्मान वही बिक जाता, जाता है, है। यह धर्म कर्म, कर्म यह मर्म सभी, सभी मैं समझाया करता हूँ मैं अमर, अमर शहीदों शहीदो का चारण उनके यश गाया करता हूँ पूजे न शहीद गए तो फिर यह पंथ कौन अपनाएगा तो, तो, तो मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां अड़ाएगा फंदे गौन? कौन गोलियां, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा अपने हाथों अपने, तो अपने मस्तक फिर मस्तक आगे, आगे कौन बढ़ाएगा पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी, आजादी कौन बचाएगा फिर कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा पूजे न शहीद गए तो फिर यह बीज कहाँ से आएगा धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ उनके यश गाया करता हूँ अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण सरन की कविता मैं अमर शहीदों का चारण वाचक स्वर भारती परिमरी।